गौड़ कारिका, अद्वैत प्रकरण जीव व्यवहारिकीवभेद कथम पुनरात्मेद निमित्त इव व्यवहार एक्स्त्त्त्म विद्या कृत इति उच्य किंतु एक ही आत्मा में आत्माओं के भेद के कारण होने वाले के समान अविद्या के कि व्यवहार किस प्रकार संभव है इस पर कहते हैं त्र त्र वही आकाश से न भेदोस्ती तद्व जीवे सुनिर्णय घटादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप कार्य और नामों में तो भेद है परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं है उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए घट करकाप यथेहाकाश एकस्म घटकद्याकाशानलपत्व महत्वादिपाणी भिद्यन्ते तथा कार्य मुदका हरण धारण इत्यादि शयनाद्या घटाकाशकर्काश इद्यात्ता दृश्य वै व्यवहार विषय भेदकृतो व्यवहारो न परम परमार्थ काश से न भेदोस्त न भेद निमित्तो निवहारोस्तन परोपाधि कृतम द्वार यथेत वेहोपाधि भेदकृतेषु जीवेशु घटाकाशस्थनीयस आत्मसु कृतो बुद्धि मध्ये निर्णयो निश्चय जिस प्रकार इस एक ही आकाश में घट कमंडलो और मठादि आकाशों के अल्पत्व महत्वादि रूपों में भेद है तथा तो जहां तहां व्यवहार में उनके किए हुए जल लाना जल धारण करना और शयन करना आदि कार्य एवं घटाकास, कर्काकाकाश आदि नाम भिन्न भिन्न देखे जाते हैं किंतु आकाश में रूपादि के कारण होने वाला यह सब व्यवहार पारमार्थिक ही नहीं है परमार्थतः तो आकाश का कोई भेद नहीं है अन्य उपाधिकमित्त के, के सिवा वस्तुतः आकाश के भेद के कारण होने वाला कोई व्यवहार है ही नहीं जैसा कि यह आकाश का भेद है उसी प्रकार देहादि के भेद से किए हुए घटा का स्थानीय जीवों में भेद का निरूपण किया जाने के कारण बुद्धिमानों ने जिस भेद का अपारमार्थिकत्व निश्चय किया है यह इसका तात्पर्य है जीव आत्मा का विकार या अवयव नहीं है ननु नन त्र पर घटाकासादिषु रूपकार्याभेद्यवहार इति नए तस्मा किंतु घटाकासादि में जो रूप और कार्य आदि का भेद व्यवहार है वह तो वास्तविक ही है ऐसा शंका होने पर कहते हैं यह बात नहीं है क्योंकि नकाश से घटाकाशो नकाश से घटाकाशो विकारावजथा नैवात्मन सदा जीवो विकारा अवयवज तथा जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अवयव नहीं है उसी प्रकार जीव ही परमात्मा का विकार या अवयव कभी नहीं है परमार्थकाश से घटाकाशो निकारा सुवर्ण सेचकादिर्यथा वापेनबुद्बुद हिमादी नाप्यवो ये शाखादी नथा आकाश से घटाकाशो विकारावयव येवात्म परस् पर महाकाशस्थ स्थानीय घटाकाशस्थनी जीव सदा सर्वदा यथोक्तृष्टान विकारो नाप्यवत आत्मेद व्यवहारो मृत वे त्यर्थ है परमार्थाकाशत्व का घटाकाश न तो विकार है जैसे कि सुवर्ण के रुचकादि आभूषण तथा जल के फेन बुद्ध और हिम आदि है और न जैसे शाखादि वृक्ष के अवजव हैं उस प्रकार उसका अवजव ही है इसी तरह जैसे कि महाकाश का घटाकाश विकार या अवजव नहीं है उसी प्रकार अर्थात उपरयुक्त दृष्टानताुसार ही महाकाशस्थानीय परमार्थ सत् धर्मात्मा का घटाकाश स्थानीय घटा जीव किसी अवस्था में विकार या अवयव नहीं है अतः तात्पर्य यह है कि आत्मभेदनित व्यवहार मिथ्या ही है आत्मा की मलिनता अज्ञानियों की दृष्टि में है यस्माथा घटाकाशादिभेद बुद्धि निबंधनो रूप कार्यादी भेद था। पाधी जीव भेद जीव कृतो जन्म फलम भेदव्यवहारस्था देहोपाधिजीवभेद जन्मद्यवहार तस्तमें क्लेसकर्मल मलवत्मनों नरमतर्थ दृष्टिदी सन्ना क्योंकि जिस प्रकार घटाकाश आदि भेद बुद्धि के कारण उसका रूप एवं कार्य आदि भेद व्यवहार है उसी प्रकार देहोपाधिक जीव भेद के कारण ही जन्म मनन आदि व्यवहार है इसलिए उसका किया हुआ ही आत्मा का क्लेश कर्मफल और मल से युक्त होना है परमार्थता नहीं इसी बात को दृष्टांत से प्रतिपादन करने की इच्छा से कहते हैं यथाभव बाला नाम गगनमल मलै तथा भगव्य बुद्धा आत्मा भी मलिन हो जिस प्रकार मूर्ख लोगों को धूल आदि मल के कारण आकाश मलिन जान पड़ता है उसी प्रकार अभिवेकी पुरुषों की, की दृष्टि में आत्मा भी राग रागद्वेषादि मल से मलिन हो जाता है यथा भगवतीलोके बनाना अविवेकि गगनमाकाशम घन रजो धूम आदि मलैम मलवन्न गगनमल्याथात्म विवेकिना तथा भवत्यात्मा परोपी जो अज्ञाता प्रत्यकलेशम फलमल मलिबुद्धा प्रत्यगात्म विवेकरहितावेकवता लोक में जिस प्रकार बाल अर्थात अविवेक पुरुषों की दृष्टि में आकाश मेघ धूली और धुआँ आदि मलों के कारण मलिन मलयुक्त हो जाता है किंतु आकाश के यथार्थ स्वरूप को जानने वालों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता उसी प्रकार अबुद्ध प्रत्यगात्मा के विवेक से रहित पुरुषों की दृष्टि में जो प्रत्येक और सबका साक्षी है वह परमात्मा भी क्लेश कर्म और फल रूप मलों से मलिन हो जाता है किंतु आत्मज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता नहुसर देश दृढ़व प्राण्य अधारोपिता फेन तरंगादि मांस तथा नात्मा बुधारोपित्लादिमलर्मलिनो भव्यथ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार उसर देश त्रिषित प्राणी के आरोपित किए हुए जल के फेन और तरंगादि से युक्त नहीं होता उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानियों द्वारा आरोपित क्लेदिमलों से मलिन नहीं होता पुनरप्युक्त प्रपंचयति, फिर भी पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार कहते हैं मरण संभव गौरपी स्थितौ सर्वशरीषु आकाशेना विलक्षण यह आत्मा संपूर्ण शरीरों में मृत्यु जन्म लोकांतर में गमना गमन और स्थित रहने में भी आकाश से अविलक्षण है अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी यह आकाश के समान निर्विकार और विभु है घटाकाश जन्म नाश गमनागमन स्थिति व सर्व शरीरे स्वात्मनो जन्म मरना ना मरनादिराकाशे नविलक्षण प्रत्येतव्यर्थ घटाकाश के जन्म नाश गमन आगमन और स्थिति के समान संपूर्ण शरीरों में आत्मा के जन्म मरणादि को आकाश से अभिलक्षण भेद रही थी अनुभव करना चाहिए यह इसका अभिप्राय है संघाता स्वप्न वर्व आत्म मया विसर्जिता आधिक्य सर्वसा वोपति देहादि समस्त संघात स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा शबकी समानता में भी कोई हेतु नहीं है घटा दे यास्तु घटाधिस्थनीयास्तु देहादिघाता स्वप्नदृश्य देहादिवन्माया विकृत देहा वच्च्च्चात्म माया विसर्जिता हा। आत्मनो माया विद्या तया प्रत्युपस्थाता न परमत सती गद्याधिक्यम अधिक भाव गद्याधिकपेक्षया देवादिकार्यकता सर्वेशा समत नैसा मुपत्ति संभव सद्भाव प्रतिदको हेतु नास्ती यस्मास्माद्याता न ना परम सीत घटादे स्थानीय देहादि संघात स्वप्न में दिखने वाले देहादि के समान तथा मायावी के रचे हुए देहादि के सदृश आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं तात्पर्य यह है कि आत्मा की माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत किए हुए हैं परमार्थता नहीं है यदि तिरगादि देहों की अपेक्षा देवता आदि के शरीर और इंद्रियों की अधिकता उत्कृष्टता है अथवा यदि तत्वदृष्टि से सबकी समानता ही है तो भी क्योंकि उनके सद्भाव का प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है इसलिए वे अविद्याति है परमार्थतः नहीं है ऐसा इसका तात्पर्य है उत्पत्तियादि वर्जित दयासात्म तत्व से श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शनार्थम वाक्यापन्यस्त उत्पत्ति आदि से रहित अद्वितीय आत्मतत्व का स्तुति प्रमाणकत्व प्रदर्शित करने के लिए उपनिषद के वाक्यों का उल्लेख किया जाता है रोजोशां जाख्या तत्मा पर जीव कम प्रकाशितः तैत्यश्रुति में जिन रसादी अन्नमयादी कोशों की व्याख्या की गई है आकाशवत परमात्मा ही उनके आत्मा जीव रूप से प्रकाशित किया गया है रसादमय प्राणमय कोशाई इव कोशा अस्या देव पूर्व बहिर्भावपूर्वस्या व्याख्याता विस्पष्टता तैत्रीयक तैतकशाखोपनिषद्यां को आत्मा येनात्म पंचाप्पो आत्म्दरतम स ही सर्वेश जीवन निमित्तव तैत्रिय में तैत्रिक में तैत्रीय अर्था तैत्रीयशाखोप निषत वल्ली में दिन रसादि अन्न रसमय एवं प्राणमय इत्यादि कोषों की व्याख्या स्पष्ट विवेचना की गई है और जो उत्तरोत्तर की अपेक्षा पुरपुर बही स्थित होने के कारण खड्ग के कोष के समान कोष कहे गए हैं उन कोषों का आत्मा जिस अंतरतम आत्मा के कारण पांचों कोष आत्मवान है वही सबके जीवन का निमित्त होने के कारण जीव कहलाता है हा। पर एवात्मा एवा यू सत्यम ज्ञान ब्रह्म ये प्रकृत यस्मादात्म स्वप्न मयादिवकाशादी क्रमेण रसादय कोशलक्षण संघाता आत्मया विसर्जिता स आत्मस्मा तथेति संकाशित आत्मा हाकाशवत इत्यादि श्लोक हा। नार्किक ना परिकल्पितात्म व पुरुष बुद्धि प्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः वह कौन है इस पर कहते हैं वह परमात्मा ही है जिसका पहले सत्यम ज्ञान वनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में प्रसंग है और जिस आत्मा में स्वप्न और माया आदि के समान आकाश आदि क्रम से कोष रूप संघात आत्मा की माया से ही रचे गए हैं ऐसा कहा गया है उस आत्मा को हमने आत्मा आकाशवत इत्यादि श्लोकों में जैसा आकाश है उसी के समान प्रकाशित किया है तात्पर्य यह है कि वह तार्किकों के कल्पना किए हुए आत्मा के समान मनुष्य की बुद्धि से प्रमाणित होने वाला नहीं है द्वोर्द्वोर मधुज्ञाने परम ब्रह्मा प्रकाशित पृथिव्यादरे च यथाकाश प्रकाशित लोक में जिस प्रकार पृथ्वी और उधर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है उसी प्रकार दे मधु ब्राह्मण में अध्यात्म और अधिदैवत इन दोनों स्थानों में एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है किम अध्यात्मम तेजो मयो चेजोमयो पुरुषः पुरुष यो योज्ञाता परमा ब्रह्म सर्वमिति सर्वितिवोर्द्वतक्षायात पर ब्रह्म प्रकाशिम प्रेत्या ब्रह्म विद्याख्यम मध्वृतमृत मोदनहेतुवाद्जाते यधुज्ञानम मधुब्राह्मणम तस्न किम वेत्याह पृथिव्या मुदरे चथक आकाशोन प्रकाशि लोके तदीतर्थ तथा आधि अधिदैवत और आध्यात्म भेद से जो तेजोमय और अमृतमय पुरुष पृथ्वी के भीतर है और जो विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ है इस प्रकार द्वैत का क्षय होने पर्यंत दोनों स्थानों में परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है कहा गया कहाँ किया गया है तो बतलाते हैं जिसमें ब्रह्म विद्या संज्ञक मधु यानी अमृत का ज्ञान है आनंद का हेतु होने के कारण उसका अमृतत्व है उस मधु यानी मधु ब्राह्मण में उसका प्रतिपादन किया गया है किसके समान प्रतिपादन किया है इस पर कहते हैं कि जिस प्रकार लोक में अनुमान से पृथ्वी और उधर में एक ही आकाश प्रकाशित होता है उसी तरह इनकी एकता समझो यह इसका अभिप्राय है आत्मक आत्मयकत्व ही समीचीन है जीवात्मनोरण्यम अभेदन प्रशंसते नानात्व निंदते यदि सामंजस क्योंकि जीव और आत्मा के अभेद रूप से एकत्व की प्रशंसा की गई है और उनके नानात्व की निंदा की गई है इसलिए वही यानी उनकी एकता ही ठीक है यद्युक्ति श्रुति तच निर्धारित जीवसर जीवात्मनो जीवात्म अभेदेन प्रसस्यते प्रशस्यते शास्त्रेन व्यासाभिचर्व्राणी साधारण स्वाभाक शास्त्रबहिष्कृत कुताकिक विरचि नादर्शन निंदते न तो तीतीय द्वितयाद भवती उदरम अतर कुरते अथ तस्या भदम सर्व यदय मृत्यो स मृत्युमानोति ये न पश्य इत्यादिवाक्य चाल ब्रह्म विच्तसमृदोध्याय यास्तु तार्किक परिकल्पिता को दृष्टस्ता अनिप्यमा न घटना प्राण जंतभिप्राय क्योंकि युक्ति और श्रुति से निश्चय किए हुए जीव और परमात्मा के एकत्व की शास्त्र और व्यासादि मुनियों ने समान रूप से प्रशंसा यानी स्तुति की है और शास्त्र बाह्य कुतार्किकों द्वारा कल्पे सर्व प्राणी साधारण स्वाभाविक नानात्व दर्शन की उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है दूसरे से निश्चय भय होता है जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसे भय प्राप्त होता है यह जो कुछ है सब आत्मा है जो यहाँ नानावत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों तथा तो अन्य ब्रह्मवेदताओं द्वारा निंदा की गई है यह जो बतलाया गया है वह इसी प्रकार समंजस्य सरल बोधगम्य अर्थात न्यायुक्त है तथा तार्किकों की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं वे सरल नहीं है अभिप्राय यह है कि वे निरूपण की जाने पर प्रसंग के अनुरूप नहीं ठहरती सुत्युक्त जीव ब्रह्मवेद गौड़ है जीवात्मनो पृथक ज प्रागुत्पत्ते भविष्य वृत्तिया गौणम तन मुख्यत्व ही नुज्यते पहले उपनिषदों के कर्म कांड में उत्पत्तिबोधक वाक्यों द्वारा जो जीव और परमात्मा का पृथकत्व बतलाया है वह भविष्यत वृत्ति से गौण है उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है ननु श्रुत्यापि जीव परमात्मनो पृथकत्व यत् योगुत्पत्तेपत्थोपनिषद्वाक्येभ्य पूर्व प्रकृति कर्मकांडे अनेकस काम भेदत इद कामोद काम की परस् सदाधार तत्र ध्यादी मंत्रवर्ण तथम कर्म जानकांडवाक्य ज्ञानकांडवाक्य साममस्यम अवधार्यत इति शंका। तब शपश्रुति ने भी पहले कर्मकांड में उत्पत्ति प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों द्वारा इदम काम अदह काम आदि प्रकार से कर्मकांड में भिन्न भिन्न कामनाओं वाले कर्माधिकारी पुरुष के समान अनेकों कामनाओं के भेद से जीव और परमात्मा का भेद प्रतिपादन किया है तथा परमात्मा का उसने पृथ्वी और द्व्युलोक को धारण किया इत्यादि मंत्रवर्णों से पृथक ही निर्देश किया है तब इस प्रकार कर्मकांड और ज्ञानकांड के वाक्यों में विरोध उपस्थित होने पर केवल ज्ञानकांडोक्त एकत्व का ही सामंजस्य यथार्थत्व किस प्रकार निश्चय किया जा सकता है यतो वा इमान भूतान जायते यथाग्नेह क्षुद्र विस्फुलिंगा तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशसंभूतः तस्मा एकत्म आकाश सूत तदैक्षत तत्जोसृजत इत्याद्योपनवाक्येभ्यपृथक कर्मकांडे प्रकर्ति यद किंत गौड़म महाकाश घटाकाशादीभेद यथोधन पचती भविष्य वृत्ति तदवत् न भेदवाक्यानाम भेदवाक्या कदाचिपी मुख्य भेदार्थत्व उपपद्यते स्वाभाविका विद्यावत प्राणी भेद दृष्टुवादिवाद आत्म भेदवाक्या समाधान इस विषय में हमारा कथन है कि जहाँ से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार अग्नि से नन्हे नन्हे चिंगारियाँ निकलती है उसी उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ उसने एकक्षण किया उसने तेज को रचा इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिषद वाक्यों से पहले कर्म कांड में जो पृथकत्वता प्रतिपादन किया गया है वह परमार्थता नहीं है तो कैसा है वह महाकाश और घटाकाश आदि के भेद के समान गौड़ है और जिस प्रकार भविष्य दृष्टि से भात पकाता है ऐसा कहा जाता है उसी के समान है आत्मभेद वाक्यों का मुख्य भेद प्रतिपादकत्व कभी संभव नहीं है क्योंकि भेद वाक्य तो अज्ञानी पुरुषों की स्वाभाविकी भेद दृष्टि का ही अनुवाद करने वाले हैं यह चोप निषस्तुत्पत्ति प्रलयादि वाक्य जीव परमात्मा परमात्माकत्वम प्रतिपादय तत्वसी अन्यो सामो हम स्मृति न स वेद इदिभ अत उपनिष्सु एकुवा प्रतिपादय भविष्य भावी निमेकृत्तिमाश्रि लोके भेददृष्ट अनुवादो गौड़ेप्राय यहाँ उपनों में तो तू वह है यह अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उत्पत्ति प्रलयादिबोधक वाक्यों से भी जीव और परमात्मा का एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट है अथा उपनिषदों में श्रुति को एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट होगा इस भविष्य को आश्रय करके लोक में भेद दृष्टि का अनुवाद गौड़ ही है या इसका अभिप्राय है अथवा तदैच्छत तत्जो सृजत प्राक तदेवचात सा आत्मा इतुत्पत्में प्रकृति तदे चंसत्वसी भविष्य भविष्य वृत्तिमेक्ष यजीवात्म पृथक यचिवाक्य गम्यम तद्गण यथोदनम पचती थी तद्वत अथवा उसने इक्षण किया उसने तेज को रचा इत्यादि श्रुतियों द्वारा जो उत्पत्ति से पूर्व एक मेवा द्वितीयम इत्यादि प्रकार से एकत्व का निरूपण किया है वह वह सत्य है वह आत्मा है और वही तू है इस प्रकार आगे एकत्व हो जाएगा इस भविष्यत वृत्ति से जहाँ कहीं किसी वाक्य में जीव और आत्मा का पृथकत्व जाना गया है उसी प्रकार गौड़ है जैसे कि भात पकाता है इस वाक्य में भात शब्द का प्रयोग